चवी सर्व इधानी सर्वकर्णीन से सर्वज्ञाता सियाकणहीन सर्वी करणी ही ब्रह्म कोई इंद्रिय नहीं है कर्ण करण प्रमाण प्रमाण प्रमान से ही ज्ञान होता है किंतु ब्रह्म कर्ण रहित ही नहीं कोई कर्ण नहीं ऐसा होने पर भी सर्वज्ञ है सर्वज्ञता और स्व कहन से जो पहले बता दिया ब्रह्म वही अपना स्वरूप है स्वस्थ सर्वज्ञ तम आह कर्ण ही न होने पर भी स्वरूप सर्वज्ञ एक तो ज्ञानी सर्वज्ञ कहा जाता है सबको ब्रह्म रूप से जानता है तो सर्वज्ञ सर्वम जाना सर्वम क्या का ब्रह्म वास्तव स्वरूप से जानता है वास्तव स्वरूप है शरुप का ब्रह्म उसको जानता है ज्ञानी और जो अविद्या से नाम रूप अलग अलग है अलग अलग नाम अलग अलग, अलग रूप उसको जानने की आवश्यकता नहीं मिथ्या है सबको ब्रह्म रूप से जानता है ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वम जानाती थी सर्वज्ञ सामान्य रूप से सबका ज्ञान है और विशेष ज्ञान भी है माया विशिष्ट चेतन ईश्वर व्यवहार में उस जगत सृष्टि स्थिति प्रलय करता कर्म फल दाता, कौन क्या कर्म करता है पाप पुण्य किसको क्या फल मिलेगा सब जानने वाले तो विशेष रूप से भी जानते हैं इसलिए सर्वज्ञ और सर्ववित दो कहते ईश्वर को सर्वज्ञ भी है और सर्ववित सामान्य रूप से जानने पर सर्वज्ञ हो गया और विशेष रूप से भी ज्ञान ही सर्वविद कहते हैं और ब्रह्म ज्ञानी सबको ब्रह्म रूप से जानता है अरे कहीं कहीं इसे सर्वज्ञों के अर्थ कर सर्वमच तद ज्ञम च सर्वस्व सु ज्ञानी सर्व रूप है और ज्ञान रूप चिद रूप ज्ञान रूप है सर्वज्ञ तो सबको जानता है तो ब्रह्म रूप से जानता है विशेष रूप से नहीं और ईश्वर सर्वज सर्विधे सामान्य रूप से विशेष रूप से जानते हैं और शुद्ध चेतन सर्वच तज्ञ है और ज्ञान ही है रूपे अपनी पादहचित शक्ति पशा्य चुष श्रृणोम्य कर्म हम अहम विजा विविक्तूपो न चास्ति वेत्ता मम चित हम एक अद्वितीय तत्व पहले बता दिया इसे तत्शब्द भी कहा गया अथम शब्द भी कहा गया स कहा गया अहम कहा गया अपिपाद पानीपाद रहित है हाथ तो पर नहीं तो भी चलने वाला है ग्रहण करने वाला है अहम अचिंत्य शक्ति अचिंत्या शक्तिर सचिंत शक्ति शक्ति अचिंत्य है अनिर्वचनीय है पशा्यचक्षु सृणोम्यकर्म अचक्षुषण पशा चक्षुकेना भी अकर्ण कर्णरित होकर सुनताय अहम विजा विविक्तूप अहम विजा सब कुछ जानता हूँ हूं विविध विवितूपे तो पृथक रूपे बुद्धियादी से अलग सर्व विविम रूप य बुद्धि मन इंद्रिया से विलक्षण रूप है मेरा चिद्रूप है दृश्य प्रपंच से विलक्षण है न चास्तवे सदा ने आत्मस्वरूप चिद्रूप है उसका ज्ञाता मेरा ज्ञाता कोई दूसरा है ही नहीं सदा चित चिद अहम चिद रूप में हूं सदा एक रूप है चिद रूप ही अन्य जो रूप दिखिता है सौकल्पित है चिद्रूप अव्यभिचारी पार्थिक स्वरूप टीका में अपनी पाद का न पाणीपादहा रहित है अहम व्याख्यातमोहि प्रत्येक स्वरूप अभिन्न ब्रह्म अचिंत्य शक्ति दुर्बोध शक्ति दुर्बोधा शक्ति शक्ति के ज्ञान सर्व से नहीं होता है ब्रह्म से शक्ति भिन्न भी नहीं अभिन्न भी नहीं उभय भी नहीं हो सकती है इसलिए अनिर्वचनीय कहते हैं शक्ति सदरूप नहीं असद नहीं उभय नहीं अनिर्वचनीय इसलिए अचिंत्य शक्ति एवं भूतोपी जवनो ग्रहिता हाथ पर नहीं होने पर भी जवन जो गत्यर्थ का चलने वाला गत्यर्थ के ग्रहित हाथ नहीं होने पर भी सबको ग्रहण कर लेता है सारे पदार्थ अध्यस्त है अध्यस्त को ग्रहण करने के लिए कोई हाथ पैर की आवश्यकता नहीं है कोई अपने से भिन्न वस्तु है उसको ग्रहण करने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा पैर से चलना पड़ेगा अध्यस्त वस्तु तो अधिष्ठान को छोड़कर कहेंगे अलग है ही नहीं इसलिए अध्यस्त वस्तु होने से परमात्मा सबको शुद्ध स्वरूप अधिष्ठान सब को ग्रहण करने वाला सर्वत्र व्याप्त है पश्चा विविधम प्रपंच जातम अवगता सबको जानते हैं प्रकाश करते है ज्ञान रूप अवलोकयामी अचक्षु चक्षुर नक्ष तो होकर के सबको जानता है उसको प्रकाश करने के लिए चक्षु की आवश्यकता ही नहीं है अध्यस्त वस्तु का प्रकाश अधिष्ठान से ही हो जाता है इसे चक्षु की आवश्यकता है चक्षुना अचक्षु होकर हो के भी दृष्टा सव को प्रकाश करने वाला श्रव में श्रवणम करो मैं अकर्ण कर्ण रहित होकर के सुनने वाला है अहम व्याख्यातम अहम शब्दकार तो पहले बता दिया दृघ रूप चेतन विविधम जाना में, में, में। प्रपंच जातम सारे प्रपंच को जानता हूं सब यही सौ को जानना है सब को प्रकाश करने वाला चिद रूप है विविक्त रूप विवीत हैदि पृथक रूप बुद्धियादी से पृथक रूप ये बहुत पृथक रूप न चास्ती वेत्ता नास्त वेत्ता उसका कोई ज्ञानता कोई है ही नहीं, नहीं कर्म कर्तर्भाव अवगनता मम आनंद आत्मनो कर्म कर्तृभाव उसको जानने वाला ब्रह्म का ज्ञान जब होता है कर्म कर्तृभावे न नहीं मैं ज्ञाता ब्रह्म ज्ञे कर्म ऐसा नहीं घटम पश्चामी घट होता है कर्म और मैं करता किंतु ब्रह्म ज्ञान जब होगा करता ज्ञाता ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म से भिन्न ऐसा नहीं स्वयं ही ब्रह्म है जो स्वयं दशम है कहें तुम दसम हो तो दसम को जान लिया दसम तो स्वयं है वो कर्मकर्त नहीं वो केवल दशम विषय का अज्ञान नष्ट हो गया अहम दशम ये ज्ञान है कर्म कर्तभावे न अवगणता कर्म करतृभाव न ना अवगणता नास्ती के साथ कोई ज्ञानता है ही नहीं कस्य मम आनंद आत्मा न भेद रही ते आनंद रूप है आनंद आत्मा आनंद स्वरूप भेद रही तो सजाते विजाते बिजातियो कोई भेद नहीं है निरवय भवन से स्वगत भेद नहीं है अरे मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं तो सजाते भेद नहीं अरे विजाते भेद चिद रूप सदरूप से विजाते जाती तो असत तो हो जाएगा सत्य से असत है जो तुच्छ है वो सत्ता ही उसका भेद कहाँ होगा इसलिए स्वगत सजात बिजातीय कोई भेद नहीं चित स्वकाश बोध स्वभाव चिद रूप है स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश बोध ज्ञान स्वभाव है वो बोध जो है वो प्रकाश बोध रूप प्रकाश ज्ञान रूप प्रकाश है सदा अहम चिद सदा का सर्वदा हम दृग रूप चेतन में हूँ सबको प्रकाश करने वाला सर्वज्ञ है सारे अध्यस्त है एक दृग रूप चेतन है और वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं जहां है जहाँ अध्यस्थ है वहां अधिष्ठान है अधिष्ठान में अध्यस्थ वस्तु का भान होता है अधिष्ठान के प्रकाश से भी उसका प्रकाश होता है अधिष्ठान के बिना उसका प्रकाश नहीं होगा रज यदि नहीं दिखे ढाक दे तो सर्प नहीं दिखेगा अधिष्ठान का प्रकाश ही प्रकाशित है इसे सब का प्रकाश सौ का ज्ञाता है इधानी सर्वशास्त्र प्रतिपाद्य से आत्मन सर्विकाराभाव दर्शेती वही दृग्रूप आत्मा है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म सर्व शास्त्र प्रतिपाद्य सारे शास्त्र के द्वारा उसी का ही प्रतिपादन किया जाता है उसका प्रतिपादन करने के लिए सारे सर्वे वेदायत यथ पदम आमनते कहा तपासी चर्वाणी पदं पदम सब एक तत्व को बताने के लिए सारे शास्त्र है वेद ते और पुराण भी है इतिहास पुराण सौ वेद में कर्म कांड भी है तो कर्मकांड साक्षात प्रतिपाद नहीं करते परंपरा से कर्मकांड से अंतकोण शुद्ध होने पर ही ज्ञान होगा और कर्मकांड है कर्मयोग और ज्ञान युग दो योगे है कर्मयोग होता है साधना, ज्ञान युग होता है उसका साध्य अरे ज्ञान युग से ज्ञान होने पर मुख्य होता है तो कर्म कांड भी परंपरा से वैराग्य अंतकोण शुद्धि जिज्ञासा जनन द्वारा ज्ञान का साधन होकर के मोक्ष का भी साधन हो जाता है और जितने पुराण है इतिहास उसी तत्व को बताने के लिए जो ब्रह्म सूत्र के रचयिता व्यास जी उन्होंने ही अष्टादश पुराण की रचना की उसी तत्व को जो उत्तर मीमांसा में कहा शास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्म उसको ही उपदेश करने के लिए पुराण आख्यायिका के माध्यम से जितने सब पुराने में विभिन्न आख्यायिका है तो उसके माध्यम से उसी तत्व को बताना यही उद्देश्य है कथा आख्यायिका तो है तात्पर्य तो केवल उसी तत्व को बताना गुड़ जीवी का अन्याय कहते है औसत तो कौड़ औषधि खिलाने के लिए बच्चे को थोड़ा तो जीवा में गुड़ चटा देते हैं मीठा लगता है वो चाटते चाटते कड़वी दवाई दे देते हैं और चाटते समय वो दवाई ले लिया बाद में कड़वा पता चलते समय तो दवाई ले लिया इसी प्रकार कथा कह करके प्ररोना करके प्रश्न होकर बढ़ते हैं अत्यंत तो जिज्ञासा नहीं हो शुद्ध नहीं हो तो वेदांत श्रवण करते समय बहुत लोग उन सो जाते हैं नींद लग जाती है आलस्य तंद्रा जिज्ञासा जिसकी होगी नहीं होगी प्रमाद हो तो लग जाता है जिज्ञासा कि हो किंतु कोई प्रमाद हो अथवा कोई दीवार को ठेस करके बैठे तो नींद आ जाएगी इसलिए थोड़ा सावधान से बैठना होता है तमोगुण कभी हो जाए रजगुण हो जाए तो नींद लग जाती है इसलिए पुराने कथा माध्य। के माध्यम से थोड़ा बीच भजन कीर्तन कराएंगे तो कथा सुनाएंगे झुटगुली तो इसे ऐसे करने के बाद थोड़े तत्पर हो गया फिर उसमें वेदांत का उपदेश है भागवत में वेदांत का तत्व बहुत स्थान में अच्छे रूप से है केवल भागवत में सब पुराण में है तो कथा करने वाले उसको छोड़कर खाली कथा करते हैं वो अलग बात है किन्तु चतुश्लोक भागवत आया जो मूल भागवत विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया तो इस क्रम से चार श्लोक में सारे तत्व है उसको बताने के लिए बहुत कथा है बहुत है बड़े किंतु चार श्लोक में कह दिया यही अहम एवा समय कह करके कर एक अद्वितीय तत्व है उसका ही उपदेश है सारे शास्त्र के, के द्वारा प्रतिपाद्य है आत्मा ब्रह्म उसको ही प्रतिपादन करने के लिए अन्य प्रक्रिया समझने के लिए बड़ा कठिन होता है किंतु शास्त्र प्रतिपाद्य वही एक ब्रह्म है किन्तु उसमें कोई विकार कार्य है ही नहीं सारा जगत दिखता है वो तो कहां से आया शिष्य पूछता है तो एक अद्वितीय ब्रह्म को बताने के लिए उसे सृष्टि कही गई सृष्टि में कारण में ही कार्य रहता है उपादान कारण में तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ तो ब्रह्म में ही है अन्यत्र नहीं है अन्यत्र नहीं ब्रह्म में ऐसा निश्चय होने के बाद कार्य कारण से अलग नहीं होता है जिस प्रकार घट्ट मिट्टी से भिन्न नहीं पट से भिन्न नहीं भूषण सोना से बनेगे भूषण सुवर्ण से भिन्न नहीं है इसी प्रकार पृथ्वी में जितने पेड़ पौधे पत्थर आदि सब पृथ्वी रूप है पृथ्वी कार्य तो उसके कारण जल से भिन्न नहीं जल कार्य तेज से भिन्न नहीं ऐसे कह करके अद्वितीय ब्रह्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं नाम रूप केवल कल्पित है अलग अलग दिखता है नाम रूप से अविद्या से कल्पित नाम रूप उसे नाम रूप उपाधि से अनेक दिखता है किन्तु अधिष्ठान चिद रूप एक है उसको बताने के लिए एक प्रक्रिया अध्यारोप अपवाद न्याय अध्यारोप है आकाश आदि की सृष्टि कही गई अपवाद है नेत नेति करके सब को निषेध करके अद्वितीय ब्रह्म वाचारम्भ विकार नामधे कह करके एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है वही प्रतिपादन करना है विकार कुछ है ही नहीं सारे सृष्टि कह करके सब का निषेध कर देने से एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होगा सर्वविकार अभावन दर्शेदी यदि विकार वास्तव हो जाए तो उसका अभाव नहीं होगा वास्तव नहीं होने से अज्ञान के काम दिखता है है ही नहीं अज्ञान से जो प्रतीत होता है उसकी सत्ता भ्रांतिकाल में भी नहीं पहले नहीं बाद में नहीं भ्रम काल में भी नहीं प्रतीत होती तो प्रतीत होने पर भी सत्ता नहीं है राज्य में सर्प दिखता है सर्प दिखते समय भी सर्प वहा है ही नहीं सर्प तो सबको दिखना चाहिए सर्प है ही नहीं इसको दिखाते वेदीर अनेक अहमे वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह वेदी अनेक अने वेद से अनेक वेद है वेद है मंत्र भूत है अनेक ही अहम एवं वेद्य अहम एव मैं ही वेद्य हूं एक दृग एक ही तत्व तो है वेद्य ज्ञ अनेक नहीं है अनेक ज्ञ नहीं है एक राम तत्व रामायण में तो एक राम है ही ब्रह्म है और उनके पिता क्या उनके पिता के पिता क्या उनके पिता के पिता उनके माता के माता के माता के माता की माता के नाम कोई पुरुष सकता है दो तीन चार पीढ़ी क्या दो पीढ़ी वो भी मुश्किल है माता की माता कौन है उनकी फिर माता कौन नहीं बता सकते ये प्रतिपाद्य है ही नहीं और नहीं जानने वाले उसे में ही पूछते मैं पूछता हूं बताओ ओके सुन का पिता ओके कैसे काम उनके माता कौन बताओ इसमें ही चल जाते हैं वो कुछ नहीं वो उसके माध्यम से एक ही तत्व राम तत्व वेद्य है ब्रह्मा इसी प्रकार सर्वत्र कहीं राम कहीं कृष्ण कहीं शिव कहीं विष्णु कुछ कुछ नाम कहीं गणेश कहीं देवी जितने नाम है सब नाम के द्वारा एक अद्वितीय तत्व ही वेद्य है सब प्राण में देखो हम है वेद्य ज्ञम यवक्ष्यामी कहकर भगवान ही कहते वही ब्रह्म है न सत्य न नहीं असाद नहीं सत तो उसको जानने पर मुख्य होता है एक तत्व ज्ञेयम अहम एव वैद्य ये एक ही तत्व ज्ञान और बाकी कुछ भी नहीं इसीलिए बाह्य प्रपंचों को जानने के लिए परिश्रम प्रयास प्रया, करने की आवश्यकता नहीं कोई जरूरत नहीं मिथ्या से क्या जानने का मिथ्या में स्वप्न में क्या क्या स्वप्न देखा कोई, कोई बोले कार्य में ऐसे स्वप्न देखा कोई कोई व्यक्ति को बताएंगे मैंने स्वप्न देखा क्या देखा और बोलते जाएंगे बहुत सुनते जाओ क्या मिलेगा कोई अपने क्या क्या स्वप्न देखा किसने कभी रक... लेकर रखा है रखे ना लेकर के बीच बीच में कभी दिखाना पड़ता है कभी क्या दिखा था स्वप्न पिछले साल क्या दिखा था आज क्या देखा ऐसा करना पड़ता है कोई एक भी नहीं करते है सब लोग डायरी लिखते हैं ना उसका कोई लोट करता है आज ये सपना देखा है काल ही देखा था उसे एक रात में भी कितने सपने देखे थे उठने के बाद सब याद नहीं रहता है जितने सपन देखते सब याद रहता है नहीं भूल जाता है तुच्छ बुध उसमें कुछ है ही नहीं तुच्छ है मतलब ही नहीं इसी प्रकार जगत सपना जैसे उसको तुच्छ उसको क्या जानना क्या है बहुत लोगों खबरें सुनो पढ़ो जानो क्या हो गया कहाँ भूकंप हो गया पता चले नहीं तो हमको कहीं भूकंप हो जाएगा मर जाएंगे सिर्फ थोड़ा कम से कम मालूम हो जाए वहां वहां भूकंप हुआ तो सावधान हो जाएंगे ना कित किस किस स्थान पे भूकंप हुआ जो मालूम हो गया तो सावधान रहेंगे यहाँ भूकंप हुआ तो घर से निकल जाएंगे अगर ये पता नहीं चलेगा तो मर जायेंगे पता चलेगा तो भूकंप से बच जाएंगे <laughs> वहां भूकंप होकर के एक लाख लोग मर गये पता चलेगा तो यहाँ भूकंप यदि एक दिन के बाद एक घंटा के बाद हो तो जानने वाले मरेगा <laughs> <जानने बाले पस्चाएगा। laughs> इसी प्रकार गर्मी ठंडी वहां इतने ठंडी हो गई जानेंगे तो ठंडी लगेगी हा किस थाने में ठंडी कम है कहीं गर्मी है यदि पता चले तो आपको ठंडी नहीं लगेगी ना लगेगी <laughs> तो पता कर दे कितने ठंडी हो गई गर्मी के समय कहे वहां इतने गर्मी बढ़ी वहां इतनी गर्मी बढ़ी और एक विद्वान पंडित होते वाराणसी अब बेदाय थोड़े डाटते बोलता हाँ पता करो थोड़ा नहीं तो यहाँ पर नहीं गर्मी लगेगी वहां कितनी गर्मी तो पता चले तो कम से कम हमको गर्मी नहीं लगेगी थोड़ा बता देना रूजो नहीं तो पता चलेगा तो गर्मी ज्यादा लगती है पता चले तो गर्मी गर्मी के समय गर्मी लगेगी ठंडी के समय पता चले यहाँ कितने डिग्री ठंडी तो ठंडी थोड़ी थोड़ी तो कम हो जाएगी कुछ नहीं होगा जितने ठंडी गर्मी देख लेना भोग लेना कहा कितने इतनी गर्मी ठगी ठीक हो गया ज्यादा उसमें आग्रह उसमें देखना कोई जरूरत नहीं एक ही तत्व वेद्य है उसे को जानना है बाकी सब को जानना देखना सुनने की जो इच्छा है वो तो समाप्त हो जाए तो साक्षात ज्ञान होगा जब तक ये प्रपंच में भटकने की इच्छा है घूमने की इच्छा देखने के लिए दौड़ने की इच्छा तब तक आत्म तत्व से दूर भागता है संसार में भाग रहा है सब घूम फिर करके अंत में एक तत्व तीर्थाटन करने पर भी वैराग्य होता है अंत में फिर एक आत्म तत्व को जानना उसी को ही अहम एव वेदांत कृत वेदे वाह वेदांत को करने वाला सब बनाने वाले भगवान यहां टीका कारक वेदांत है ब्रह्मशूत्र वेदांत दर्शन उसको बनाने वाले जो व्यास है वो व्यास परमात्मा ही व्यास रूप ही होते है कोई अन्य पुण्डरी का अपुंडरिकाक्षात महाभारत कृत भवित महाभारत की रचना करने वाले कौन दूसरा हो सकता है विष्णु भगवान के बिना सारे महाभारत की रचना करने में व्यास जी कोई अन्य अपुंडरिकाक्षात महाभारत कृत भवित अन्य कौन हो सकता है महाभारत जो ग्रंथ है कोई पाश्चात्य दार्शनिक को उसको पढ़ करके कहते ये जी सत्य है त तो बहुत आश्चर्य की बात है यदि सत्य नहीं किसने अपने बुद्धि से कल्पना करके लिखी है रचना की तो उसे और आश्चर्य है सत्य है जितने आश्चर्य है यदि महाभारत सत्य नहीं किसने इतने विचार करके लिखा है तो और आश्चर्य इसे मनुष्य में इसे बुद्धि हो सकती इतने रचना करने का महाभारत ग्रंथ में जितने सब आया सब राजनीति धर्म नीति ज्ञान सब कुछ है कितने कितने सब है कैसे कैसे है किसके पास कैसे किसके पास कैसे अस्त्र है क्या उनके कोई इच्छा मृत्यु हो कोई नहीं बनना है? कोई क्या कैसे युद्ध करके कोई मरता कोई जीता जिताना कोई हारना ये सब जितने सब है कितने कितने आरंभ से अंत तक कितने बार पढ़ने पर भी याद नहीं रहेगा विष्णु सहस केवल एक के पढ़ करके एक एक नाम का क्या अर्थ क्यों क्यों नाम हुआ विष्णु सहस नाम उसको पढ़ करके याद करके रख ले नाम का पाठ तो कर लेते हैं ये नाम क्यों हुआ ये सब भी कारण है वो भी कहा याद रहता है ऐसे सारे ग्रंथों को रचना करने वाले भी बड़े आश्चर्य है इसलिए जो वेदांत बनाने वाले व्यास जी वो पर ब्रह्म से वेदांत कृत वेद भी देव वाह वही वेदांत कृत वेद को जानने वाले मैं ही हूं वास्तव वेद को जानने वाले पर है और जो जान लेता है वेद के अर्थों को वह तो पर स्वरूप है वेद ही अनेक ही वेदे जो यजुसाम तीन वेद है और उसका विभाजन कर अथरवे भी हुआ रिक साम वेद का भी नाम है और मंत्रों का भी नाम है ऋक मंत्र कहते श्लोकात्मक सर्वपाद में समान अक्षर होगा नियत पादान मंत्र ऋचा है रे कहते रिचा कहते यज है गद्यात्मक गद्यात्मक जहाँ श्लोक नहीं वो यज और शाम होता है स्वर है ऋचा में आरूढ़ करके साम का गान किया जाता है ये तीन प्रकार मंत्र ऋग वेद में ऋचा भी है यजुर्वेद शाम भी है साम भी है इसी प्रकार यजुर्वेद में खाली मं, यजुरात्मक मंत्र ऐसा नहीं ऋगात्मक मंत्र भी है श्याम भी है इसी प्रकार सौ वेद में सौ प्रकार मंत्र होता है किंतु वेद तीन वेद त्रय कहते वेद त्रय और हुआ अनेक शाखा अनेक होने से वेर अनेक हो गया शाखा एक हजार एक सौ अस्सी शाखा है अहम वेद्य वे वे सब शाखा में ज्ञान कांड है उपनिषद वो एक ही तत्व प्रतिपाद्य है सब में वेदांत अनेक बहुवीर बहुबिर एवं अहम एव वृग चेतन ब्रह्म सब का अधिष्ठान ब्रह्म अभिन प्रत्येगा प्रत्येक अभिन ब्रह्म वेद्य प्रतिपाद्य सारे वेद के द्वारा वही प्रतिपाद्य है वेदांत कृत कार्य वेदांत सूत्र कृत ब्रह्मसूत्र छः दर्शन है अस्थियों के दर्शन न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमाशा उत्तर मीमाशा उत्तर मीमांसा है वेदांत व्यास जी के द्वारा तो वेद व्यास रूप वेद विद वेदांत कृतो विशेषण वेदा वेद विद वेद को जानने वाले कौन है वेदांत कृत वेदांत कृत्य का विशेषण दिया वेदवीत वेद को जानने वाला वेदान सांगान सांख्य विद्यास्थान नाम वेदता वेदवित सन्या वेद को जानने वाला वेद को जानने का अर्थ कहेंगे अंगों के साथ अंगे ही सहित सांगा वेदा तेसाम अंग कितने है छे अंग शिक्षा कल्प व्याकरण निरुत चंद ज्योतिषम क्या श्लोक छंद मुख व्याकरण पहले छंद पादुत वेद से छंदे पादेद का छंद पादुत वेद से हस्त कल्पो हस्त है कल्प कल्प हस्त कल्प कल्प है शिक्षा कल्प चंद कल्प आगे ज्योतिषामयनम ज्योतिषास्त्र चक्षु ज्योतिषामयन चक्षु निरुतम श्रोत्र निरुत श्रोत्र और शिक्षा घ्राणम शिक्षा है घ्राणम तो वेद मुखम व्याकरणम ये छ अंग सारे अंग के साथ वेद का अध्ययन करना है अंगों के साथ वेद का अध्ययन करना है और उसके साथ साथ सांख्य विद्यास्थान नाम सांख्य और विद्यास्थान है धर्म शास्त्र पुराण तर्क मीमांसा धर्म शास्त्र पुराण तर्क मीमांसा ये सब है धर्म शास्त्र पुराण तर्क मीमांसाचार्य हो जाएगा ये सब मिला करके सांख्य योग मिलाकर के सब विद्यास्थान वेत्ता सब को जानने वाला सही एवं नत्व्य चब्द अनेक तप समा व्याख्यात तपस्य युक्त तप करने वाला भी वही हो तपहे ब्रह्मस्वरूप तपहे परमात्मा का आत्मा अनेक विभूतिमत सत्यष् इदमे प्रधानमतीम विभूति वाले ऐश्वर्य वाले जितने हे समय यही प्रधान हे पर्रह्म अहमस्म प्रधानमंत्री न पुण्य पापे नासो न ना जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिस्ति न भूमिरापो मम बन्नीरस्ति न चा निलोमेस्ति न चाबर च आत्मा में पुण्य पाप का संबंध ही नहीं होता है न पापे पुण्य पाप का संबंध नहीं देहे इंद्रि मनसे कर्म होता है कर्म का संबंध जिसके द्वारा कर्म होता है कर्म का फल भी उसमें भोग होगा और पुण्य पाप उसमें रहेगा आत्मा तो निष्क्रिय है आत्मा से कोई कर्म होता नहीं तो देह इंद्रिया आदि के कर्मों का आरोप करते आत्मा में क्योंकि आत्मा और अनात्मा का तादात्माध्यास भ्रम होता है अंतकर्ण में आत्मा का तादात्माध्यास हो करेगी अंतकर्ण के द्वारा सारे देह में अहम बुद्धि इसलिए जो कर्म होता है शरीर से अहम करता, शरीर इंद्रिय मन से कर्म होता है इसमें कर्तृत्व तो बुद्धि हो करके पुण्य पाप आरोप होता है कर्म होते हुए भी देह आदि के कर्म को आत्मा में आरोप करते हैं नौका में चलते हैं देखते पेड़ चलते हैं ये सब को अनुभवी गाड़ी में बस से चलो ट्रेन से चलो स्वयं चल दौड़ते हैं दिखता है बाई थोड़ा उड्डाने थोड़ा खंबा दौड़ते हैं पेड़ दौड़ते हैं कभी कभी अपने स्वयं स्थिर है स्टेशन में दूसरे बगल वाला ट्रेन चलने लगा तो भ्रांति होती कि हमारा ट्रेन चली गई कोई नीचे गया तो डर जाते बड़े बड़े लोग अरे बोले बोला कहाँ चला गया अपने स्थिर है दूसरे ट्रेन चलने पर लगता है कि अपने ट्रेन चल गई ऐसे एक बार तो आ जाता है झट गई अरे जा देखा नहीं हमारे ऋण स्थिर है दोषी जा रही इसी को ही बताया कर्मण्य अकर्मय पशेत कर्मण्य कर्मय सबुद्धिमान मनुष्यसु सुत न कर्म कृत भगवान ने कहा गीता में बड़े तात्पुरुष उसमें है कर्म में, में अकर्म और अकर्म में कर्म देख ले बुद्धिमान मनुष्य सु कर्म में अकर्म तो राज्य में जैसे सर्प देखते रज में सर्प का क्या अर्थ है मालूम है रजू के ऊपर सर्प बैठा है या सर्प के ऊपर रजु रज सर्पो रजतम नीचे रजत ऐसा ये सप्तमी विशेष सप्तमी रज्जुआम सर्प कह तो रज्जु को सर्प समझा विचार करने वाले कहते रज्जु में सर्प दिख रहा है रज्जु को ही सर्प समझा मरु में जल दिखता है मरु में नीचे ऊपर जल ऐसा नहीं वो जल ही जल देखता है मरुभ में देखेगा फिर जल देखेगा रज्जू देखेगा फिर सर्प देखेगा ऐसा नहीं रज्जु को ही सर्प समझता है तो भगवान कहते कर्मणी अकर्म ही अपने तो कर्म को जो अकर्म समझे अकर्म को जो कर्म समझे भगवान को कहते वही बुद्धिमान है क्या समझे ना अकर्म को कर्म अभाव को कर्म समझे और कर्म को कर्म अभाव समझे कहते सब बुद्धिमान मनुष्यों सभी कृष्ण कर्म कर उसको समझने के लिए ही वेदांत तत्व उसमें है देहादि में कर्म होता है आत्मा में नहीं है कर्म अभाव देखे देहादि में कर्म होते हुए आत्मा में कर्म का अभाव देखे और कर्म अभाव में कर्म देखना जो अज्ञानी है देहा आदि में कर्म करते समय मानता है मैं करता हूँ और कभी ध्यान में बैठ गया देह इंद्र मन स्थिर हो गया क्या सोता है मेरे में कोई कर्म नहीं अभी देहादि के कर्म को आत्मा में आरोप करना यथार्थ भ्रम है देहादि के कर्म के अभाव के आत्मा में आरोप करना आत्मा में कर्म है नहीं उसको नहीं समझ करके देह इंद्रिया को स्थिर कर बैठ गया सोचना बंद कर दिया अभी देह इंद्रिया आदि में कर्म का अभाव हुआ उस अभाव का आत्मा में आरोप करता है आत्मा जो निष्क्रिय उसको नहीं समझ करके देहादि के कर्म के अभाव को ध्यान बैठ गया चिंतन छोड़ दिया बैठ गया देहादि में कर्माभाव कहता है नहीं बह किंचित कर्म कुछ नहीं करता हूं देहादि के कर्माभाव का आत्मा में आरोप करता है जो देहादि में कर्म होता है उसमें आत्मा निष्क्रिय रहता है क्या देहादि में कर्म होने पर भी आत्मा में कर्मा भाव उसको नहीं समझ करके देहादि कर्म को समाप्त कर दिया कहता है मैं निष्कर्म हो गया देहादी के कर्माभाव का आत्मा में आरोप करता है ये आरोप ही करता है ये कर्म है नहीं तो कर्माभाव में कर्म देखे और कर्म को अकर्माव समझे तो आत्मा में कर्म है ही नहीं देहादि में कर्म है उसका अभाव आत्मा में देखे है ही नहीं कर्म पुण्य पाप आदि कहां से आत्मा में आएगा असंग है उसके संबंध नहीं श्रुति में कहा गया स्वप्न में कोई देखता है पुण्य पाप कर्म किया जगने का अपने को मानता है नहीं पुण्य कर्म करने वाला पाप ही कोई मानता है सपने किसको कोई मार दिया धक्का दिया गिर गया मर गया जखने के बाद मानता है मैं इसको मार दिया करके ना ना कोई मरता है सपने किसको इसको धक्का मर गया जखने के बाद वो व्यक्ति मिलेगा नहीं मिलेगा मर गया ना सपने <laughs> सपने में तो मरा हुआ व्यक्ति भी सामने आ जाता है उसे बातचीत करते हैं जो जिंदा है वो उसको मार दिया धक्का दिया गिर पड़ा मर गया उठने के बाद मानता है मैं पापी हूँ कुछ नहीं अनन पर सपने में क्या हुआ पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं आत्मा असंग इसलिए पुण्य पाप आदि कुछ संबंध है ही नहीं आत्मा में नास्ती नास्ती नाशो न, न, न नाश भी नहीं जन्म भी नहीं देह इंद्रिय बुद्धि रस्ती ना ना देह इंद्र बुद्धि भी नहीं देह में अहम बुद्धि तो सबसे और अधिक है मेरा देह माना ये भी कम नहीं है देह आपका नहीं जिसको हम देखते हैं वो मेरे से भिन्न है और वो मेरा धर्म है इसमें जो दिखता है इसमें जो गंध है रूप है वो आप है आपका धर्म है ये रूप आप में है जो शुक्ल वस्त्र पहने ये रूप उन्हें में है ना नहीं ये शुक्ल रूप आपके पट में शुक्ल रूप है क्या है अलग अलग है अलग है तो ये आपका धर्म नहीं आपने आपका धर्म नहीं इसी प्रकार ये आपका है क्या जिसको देखते आपके साथ उसका कोई संबंध नहीं है आरोपित करके देखते देह देहा आप नहीं देह भी आपका नहीं है सुख दुख आप है क्या आप सुख या दुख है सुख दुख आप नहीं सुख दुख आपका धर्म भी नहीं है इसलिए देहेंद्रिय बुद्धि भी नहीं है वो देहेन्द्रिय बुद्धि तो अध्यस्त है अपने आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं मिथ्या है सदरूप ब्रह्म असंग उसके साथ के भी कोई संबंध नहीं दे भी मिथ्या से आरोप करके मेरा मेरा मानता है देह इंद्रिया नहीं तो देव क्या कंतु आकाश पृथ्वी जल तेज तो सब रहेगा ये भी कुछ नहीं आत्मा में से अतिरिक्त तो कुछ नहीं ना भूमि आपो जल नहीं मम बस्ती ममस् मम नास्ती मतलब अन्य का है पृथ्वी जल तेज आपका नहीं दूसरे का है देह आपका नहीं दूसरे का है ऐसा है क्या दूसरा कोई है ही नहीं एक अद्वित तत्व है उसे भिन्न पृथ्वी जल कुछ है न अनिलह वायु भी नहीं न चांभरम आकाश भी नहीं कुछ नहीं है आत्म तत्व से भिन्न कुछ में तभी बनेगा सर्वम खल विदम ब्रह्म यदि ब्रह्म से भिन्न कुछ मानेंगे तो सर्वम ब्रह्म कैसे होगा ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं वासुदेव सर्वम सर्व ब्रह्म और अनंतम ब्रह्म ब्रह्मे वेदम बहुत सोते ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है इसलिए सब कुछ मिथ्या होने से कुछ भी नहीं हो जाएगा सारे प्रपंच दिखता है कहते कुछ नहीं नहीं कैसे दिखता है नहीं कैसे ये संभव होगा जो दिखता हो नहीं है जो दिखता हो नहीं है और जो नहीं दिखता वही है जो नहीं दिखता वही है और जो दिखता है और नहीं जैसे सपने में जो दिखता है वो है ही नहीं जगने पर नहीं रहता है यदि होता तो जगने के पार रहना चाहिए हाथी देखा पेड़ पौधे और भूखा था भोजन कर पेट भर भोजन कर लिया जगने के बाद हाथी कितना रहेगा कमरा में और दस रसो खाए था जगने के बाद कितना रहेगा पेट में कु टुकड़ा भी नहीं गया फिर जैसे भूखा है भूखा था सो गया नींद आ गई अरे दिखा है कि बड़े बहुत भोजन खाए पेट भरा जगने के बाद भूख तो नहीं लगी ना पूरा पेट भर खाए थे तो भी लगी ये कुछ भी नहीं है सपना प्रपंच जैसे जो दिखता है कुछ भी नहीं है जो दिखता है कुछ नहीं है और जो स्वप्न देखने वाला जगने के बाद वो रहता है कहता है मैंने सपन देखा और देखने वाला जो सपना देख रहा था जगने के बाद कहता है मैंने स्वप्न देखा वो दिखता था स्वप्न में जो सपना कहता है मैंने सपना देखा वो दिखता था नहीं सपने में आपका सर्व सपने में था या नहीं ये जो जागृत सर ये सर्व सपने में दिखता था या नहीं दिखता था आपका सर नहीं दिखता था सपने में जो सर कल्पित अलग सर ये शर्त ऐसे रहता है इसलिए वो सपना कल्पित वो भी नहीं रहता है जो दृग रूप चतन वही केवल रहता है जो स्वप्न का दृष्टा वही जागृत में जो जागृत अवस्था में रहता है सपन अवस्था का क्या रहता है जागृत अवस्था में दृक दृष्टा रहता है सपनों का साक्षी रहता है वही कहता है वही है सत्य और मिथ्या है अर्थात स्वप्न देखो जो दिखता है सौमिथ्या है और जो नहीं दिखता है दृग रूपन वही सत्य है जो तीनों अवस्था में रहता है वही सत्य है तीनों अवस्था में रहने वाला किस समय दिखता है बताओ दिखता है तीनों अवस्था में रहने वाला दीर्घ रूप चेतन दिखता किस समय नहीं। दिखता नहीं जो दिखता है को नहीं रहता है कोई मिथ्या है जो दिख जो नहीं दिखता है सत्य वही है इसलिए ये सब जितने पदार्थ दिखते सब मिथ्या है न पुण्य पाप है मम न स्पृशत पुण्य पाप स्पर्श नहीं करते है नाश्ती नाश नाश कहा विनाशन अभिद्यती मामा ही तो उन बोलो पाठ चलता है थोड़ा इतने तो मालूम नहीं चलो कुछ बैठ बैठ कर सुने उनको पता नहीं चल रहा है कि पाठ चलता है चलता है किंतु बात करने का समय नहीं मिलता है पुण्य पाप का स्पर्श नहीं होता है आत्मा असंग नाशति नाश विनाशन अभिद्यती मामा चिद्रुपस्या न में जन्म आगे? तो मृत्यु जन्म नहीं तो नाश के से, मृत्यु कैसे उसका उत्पत्ति नहीं नाश नहीं कुछ नहीं पुण्य नहीं पाप नहीं न नाश नाश चिद रूप का नाश नहीं और जो मिथ्या रूप वो दिखता है उत्पत्ति नाश क्या है न जन्म जनी न मास्तित्व अनुसंग जन्म भी नहीं दे बुद्धि देहश्च इंद्रिया चुद्ध दे कुछ नहीं है नीद मैं न भूमि आपो मम पृथिवी शोध का शोध का उदक शोध साथ का क्या है शोध का जल है? नहीं है? पृथ्वी शोध का मम नास्तिक अनुसंग शोध क्या पदार्थ है वायु को शोध का कहते कोई बताओ शोध क्या है शोध उसके पहले क्या कहा पृथ्वी है शोध का शोध का शब्द का था उदय के अनुसार इतने तो मालूम हो गया उदय के अनुसार क्या है किसको शोध कहेंगे पृथ्वी को पृथ्वी शोध का मा ना कौन हो गया उदकृवी पृथ्वी शोध का अन्य पदार्थ शोध का उदकन सह अ... अन्य पदार्थ क्या है तो। वह प्रसिद्ध तो ना बहनी तो प्रसिद्ध है ना नम न अनिल वाय नहीं नहीं वायुरपे मम नीत अरे चकार दिया है न चाबरम चकाराद वायव्य कार्यम वायु वायु वाय के कोई कार्य प्राण कुछ आदि वाय। प्राणापादि वायु का वाय। कार्य विकार कुछ भी नहीं है न चाबरम च आकाशमस्तुस आकाश भी नहीं है मम्मा मतलब मेरे में दिखता है सब कुछ कुछ है ही नहीं सकार द्वयम आकाश कार्य तद व्यतीत अनुत आकाश कार्य तदव्यतीत अनुत अभाव जो नहीं कहे गये वो कोई रह जाएगा सकार दो दिया आकाश कार्य से भिन्न अन्य कोई पदार्थ रह जाएगा जो तो अनुग्र जितने कोई कुछ भी नहीं अनुत्त के अभाव कथन करने के लिए उग तो कुछ नाम ले लिया नहीं है ये चार ही पांच पदार्थ नहीं उससे भिन्न कुछ रह जाएगा कुछ भी नहीं है सब का अभाव है नेह नाना किंचन वही है यह ब्रह्म में नाना है ही नहीं अध्यक्ष वस्तु के अभाव हो जाएगा तो अधिष्ठान रहेगी वस्तु रहेगी अधिष्ठान ही है कि आत्म तत्व है बाकी सब का निषेध हो गया अधिष्ठान फिर कौन है अधिष्ठान कहा है अधिष्ठान ही है अधिष्ठान का आश्रय क्या होगा उसका कोई आश्रय होगा तो अधिष्ठान नहीं बनेगा नहीं। वो महिम नहीं है स्वरूप तो वही है उसे बिना कुछ भी नहीं तो उसका आश्रय कौन होगा वो अधिष्ठान ही है अध्यस्त वस्तु सबका अभाव है एक अद्वितीय तत्व है उसे बिना कुछ भी नहीं है अभी उसके ज्ञान ही चाहिए अच्छा अद्वितीय यदि आपका स्वरूप है अज्ञान अवस्था में आपका स्वरूप अद्वित्य ब्रह्म है क्या है ज्ञान होने के बाद रहेगा ज्ञान की क्या आवश्यकता है जब अपना स्वरूप तो पहले से भी क्या करने के लिए अज्ञानी की निवृत्ति के लिए अज्ञान कोई वास्तव है क्या तो उसको निवृत्ति क्यों करना अज्ञान वास्तव नहीं अज्ञान का निवृत ज्ञान तो वास्तव है नहीं, नहीं। अज्ञान जैसे कल्पित है जैसे कल्पित ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म कार्य बिता से नष्ट होगा अज्ञान वास्तव नहीं अज्ञान कार्य वास्तव नहीं ये जब निश्चय हो गया कब निश्चय होगा अज्ञान निवृत्ति के बिना निश्चय नहीं होता है समझ लिया परोक्षा अज्ञान नहीं वास्तव ठीक है किन्तु अज्ञान की निवृत्ति के बिना ब्रह्म निवृति नहीं होती है अज्ञान है भ्रम का कारण जब तक अज्ञान है तब तक भ्रम होगा सुस्वती अवस्था में भ्रम नहीं रहा प्रलय में नहीं रहा फिर आगे अज्ञान कारण है तो फिर ये सृष्टि हो जाती है वही अज्ञान से बंध है अविद्या ही बंधन है बंध का कारण तो है और उसका नाश हो गया निवृत्ति होगी तो मुख्य है और निवृत्ति कैसे होगी विद्या ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृति कभी नहीं होगी रज्जू का अज्ञान से सर्प दिखता है किसे सर्प दिखता है रज्जू के अज्ञान से सर्प दिखता है उसे अज्ञान की निवृत्ति रज्जु ज्ञान के बिना और किसी से नहीं होगी भ्रांति कल्पित सर्प को भगाने के लिए सब लोग मिलकर मृदंग बजाएंगे तो जाएगा चलेगा रहेगा जोर से चलाएंगे भ्रांति कल्पित सर्फ नहीं जाएगा इस जिस प्रकार प्रकाश नहीं अंधकार को भगाने के लिए सब लोग चलाओ मृदक बजाओ शीर्षासन करो प्राणायाम करो अंधकार चल जाएगा तो एक प्रकाश चल जाएगा इसी प्रकार ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति हो जाने के बाद ज्ञान तो रह जाएगा जो अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान वो रहेगा नष्ट हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान ही होगा तो ब्रह्म ज्ञान अनित है तो ज्ञान मुक्त हो गया फिर थोड़ी देर के बाद ज्ञान भी चला गया तो फिर बंधन ज्ञान नष्ट हो गया तो फिर बंधन हो जाएगा ना नहीं ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञान अनादि से था वो तो नष्ट हो गया विभेद जन के ज्ञाने नासम आत्यंत के गति आत्मनो ब्रह्मो भेदं असंतम कह करिष्यति। विभेद जनक अज्ञान भेद करने वाले कौन है अज्ञान वो ज्ञान से नाशम अत्यंत अत्यंत नष्ट हो गया ज्ञान से ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो गया तो आत्मा ब्रह्म का जो भेद है वो वास्तव है क्या तो उसको फिर कौन करेगा अज्ञान नष्ट हो गया तो आत्मनो ब्रह्मण भेदम असंतम कह करी शरी? भेद वास्तव भे भे तो है क्या है क्या सदरुपये तो रहेगा हमेशा जो भेद है नहीं है तो उसको फिर कौन करेगा अज्ञान से भेद दिखता था आगे कौन करेगा रजू के अज्ञान से सर्प दिखता अज्ञान नष्ट हो गया रजू को देखे लिया आगे सर्प कहा से आएगा बच्चा उसको दिखाकर डर, डराता है दूसरे को सर्प सर्प कह कर वो खेलता है वो जानता है साहब नहीं अन्य लोगो को क्या कहता है साहब दिखाता है वो oh, जब ज्ञान हो जाए तो आगे अज्ञान अज्ञान अनादि अज्ञान उत्पन्न हो जाएगा ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो अज्ञान उत्पन्न हो जाएगा ना नहीं घट उत्पत्ति के पहले घट्ट का प्राग अभाव था घट उत्पत्ति के पहले घट था आ गया घट का अभाव था घट भाव को क्या कहते प्राग अभाव पहले अभाव उत्पत्ति के पहले घट बनने के बाद प्राग भाव रहेगा घट्ट बनने के तो प्राग हाँ, नष्ट हो गया अभी प्रागभाव नष्ट हो गया घट है तो प्रागवा नहीं घट को तोड़ सकते है क्या घट को तोड़ देंगे तो फिर घट का प्रागभाव हो जाएगा घट को अभी बोलो बोलो इधर बोले घट को तोड़ेंगे तो घट का अभाव होगा बोलो सोच करो घट को तोड़ेंगे तो घट का अभाव होगा नहीं होगा नहीं होगा घट को तोड़ेंगे तो घाट का अभाव होगा क्या अभाव नहीं होगा नहीं तो अपने पट फाड़ कर देखो <laughs> पट को फाड़ दो अभाव उतार नहीं, नहीं देखो घाट <laughs> को तोड़ेंगे तो घाट का अभाव होगा हाँ वह प्रागभाव उत्पन्न हो गया ना नहीं? नहीं? नहीं? नहीं प्राग भाव नहीं प्रागवा नहीं प्रागवा तो घटो उत्पत्ति के पहले जो अभाव उसका नाम प्राग भाव घाट तोड़ने के बाद घाट अभाव होगा उसको क्या कहेंगे ध्वंस प्रध्वंस अभाव प्राग हवा नहीं घट होने पर भी प्राग हा की उत्पत्ति नहीं होती है अज्ञान इस प्रकार अनादि है अनादि की उत्पत्ति होती है क्या नहीं, नहीं होती जो अनादि है अज्ञान उसकी उत्पत्ति कभी हुई है नहीं हुई कभी ना कभी तो हुई होगी हुँ? कभी ना कभी यदि उत्पत्ति होती है तो अनादि उसको कहा जाएगा कभी तो ना कभी कभी उत्पत्ति ही नहीं अनादि है और अनादि की उत्पत्ति हो जाएगी अनादि अज्ञान की निवृत्ति होगी ज्ञान से ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया फिर ज्ञान यदि दिनष्ट हो जाएगा तो फिर अनादि अज्ञान उत्पन्न हो जाएगा ना नहीं हम्म क्या <laughs> उत्पन्न नहीं होगा ज्ञान जिससे अज्ञान नष्ट हो गया था तो ज्थाना, ज्थाना, नादि हो और ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो अज्ञान नहीं अज्ञान अनादि तो अनादि उत्पत्ति कैसे होगी और वास्तव में नहीं है अब ज्ञान होकर के ब्रह्मा ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर दिया अपने स्वरूप स्थित हो गया और कुछ यही नहीं कुछ करने का नहीं इसका स्वरूप ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान और ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने ज्थ पर कृतकृत हो गया और कुछ करने का नहीं ना कुछ करने का है ना कुछ प्राप्त करने का है कुछ नहीं कुछ छोड़ने का है छोड़ने का भी नहीं ये प्राप्त की प्राप्ति और परिहत से परिहार अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है ज्ञान से जो प्राप्ति होती प्राप्त की प्राप्ति सामने यदि देखा कोई वस्तु है ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया प्राप्त तो नहीं हुआ सामने है भोजन सामने देख लिया तो प्राप्त तो हो गया भोजन ना उसको हाथ से लेकर के मुखे दांत से चबा खाना पड़ेगा और दांत नहीं तो नारियल सामने प्राप्त तो हो गया दांत नहीं तो नारियल रखा गया प्राप्त तो हो गया और हाथ से उठाना पड़ेगा लेकर चबा कर खाओ तो अंधरा हुआ पुष्प सामने है तो हाथ से उठाओ तो आएगा वास्तव कोई अपने से भिन्न वस्तु है सब अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होगी तो क्रिया करने क्रिया से ज्ञान मात्र से प्राप्त नहीं और जो प्राप्त है गले में माला है उसको जदि जान लिया देख लिया गले में माला है पता चल गया उसको प्राप्त करने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा पैर बढ़ाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा कोई चाहिए चमच चाहिए चक्कू चाहिए कुछ करना चाहिए कुछ नहीं प्राप्त हो गया जो वस्तु प्राप्त है उसको ज्ञान मास्टर से प्राप्ति होगी उसको कहते प्राप्त की प्राप्ति प्राप्ति क्या गौना प्रयोग है प्राप्त की प्राप्ति से परिहार जो हाथ में कुछ मईरा लगा उसको धो दिया तो साफ हो गया धोना पड़ेगा और ब्रह्म हो गया माला है ब्रह्म हो गया कोई साफ आ गया गले में चलते समय पैर में कुछ लग गया रस्सी भ्रम भ्रम हो गया सर्प है अभी सर्प को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा यदि मालूम हो गया रज्जु में सर्प है तो सर्प कितने समय रहेगा सर्प रहेगा वो कहते परि है तो से परिह कर सर्प चला गया सर्प था क्या पहले से सर्प नहीं था भ्रम हो गया सर्प भ्रम और रज्जु जान लिया रज्जु है सर्प नहीं तो सर्प परिहार सर्प का परिहार ज्ञान मात्र से परिहृत का परिहार हुआ अपरिहृत है तो यदि कोई कुछ कीड़ा यहाँ आ गया देख लिया तो चल जाएगा कीड़ा उसको फ्री फेंकना पड़ेगा और परिहृत यदि सर्प है ही नहीं रस्सी सर्प भ्रम हो गया देख लिया रस्सी तो सर्प को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं सर्प चला गया इसी प्रकार ये अज्ञान सुख दुख जितने वस्तु तो आत्मा में है ही नहीं ज्ञान होने पर उसका पर्याय हो गया परिहित से पर्याय और प्राप्त से प्राप्ति स्वरूप अपना स्वरूप अज्ञान अवस्था में रहता है अज्ञान अवस्था में स्वरूप कहां चल जाता है स्वरूप का कुछ बिगड़ जाता है कुछ कुछ नहीं अज्ञान हो गया तो इसलिए आत्मा में ना तो कुछ सुधार करना है ना कुछ साफ करना है ना कुछ प्राप्त करना है न किस त्याग करना है हेय नहीं उपाधेय ग्राह्य नहीं त्याज्य नहीं ज्ञान हो गया तो सब कुछ हो गया कृत्य कृत्य हो गया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है मिथ्या वस्तु को छोड़ना है सत्य वस्तु को प्राप्त करना है जानना है हाथ साफ तो है महिला उसमें लग गया महिला को हटाना पड़ेगा महिला को हटाने पर हाथ को साफ करना है क्या है महिला हट गया तो साफ है इसी प्रकार झूठे अज्ञान अज्ञान कार्य मिथ्या मिथ्या को हटाने के लिए भी कुछ करना नहीं मिथ्या समझ लिया तो हट गया जो राज्य में सर्प भ्रम हो गया पैर में सर्प आ गया करके सर्प मिथ्या हो गया तो सर्प हट गया इसी प्रकार सारे अज्ञान प्रपंच कार्य में मिथ्या तो बुद्धि कर दे तो हट गया यही करना पड़ता हटाना नहीं प्रपंच को कहा हटाना कहाँ फेंकना कहा जाना है ही नहीं प्रपंच मिथ्या समझ लिया मरुह जल है नहीं तो जल को कहाँ हटाना इसी प्रकार निश्चय हो गया है मेरे से अहम अस्मी परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अभिक्रियम चिद्रुप्य नमे जन्म कुतो मृत्युर जरा मयू मृत्यु कैसे जरा क्या है व्याधि रोग कुछ है ही नहीं मेरे से भी न कुछ भी है ही नहीं तो क्या करना ज्ञान हो गया तो और कुछ करने का नहीं ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए भी मिथ्या कल्पित वस्तु में जो ममत्व है अहम तो मम को चोड़ना झूठे अहमता ममता कर रखा है या अपने शरीर से भिन्न कोई अपना है ही नहीं उसमें मेरे मेरा मेरा देह समझिए मेरा या देह भी अपना नहीं है देह को मैं मानकर बैठा है देह भी मेरा नहीं कितने समय देह रहेगा एक क्षण में चला गया तो देह देह सड़ गया गंदा हो गया फिर उसमें मैं मेरा मेरा मेरा ये जो झूठे में ममत बुद्धि तो उसको छोड़ना अच्छा छोड़ने पर क्या आनी है झूठे को मेरा माना उसको छोड़ दें तो क्या हानि है नहीं? सत्य वस्तु को जब छोड़ दिया तो हानि है और झूठे वस्तु को छोड़ दिया तो क्या हानि है हाथ में रखा है सपने में लड्डू भूख लगता है और जगने के बाद तो लड्डू नहीं रहा कितना हानि था बताओ हानि है ना नहीं है लड्डू दो लड्डू थे और जगह देखो एक भी नहीं रहा हनी है ना नहीं झूठे वस्तु को जाने पर हानि नहीं सपने के बाद जग करके कोई रोता है इतने बड़े मकान मेरा था इतने भोजन पास में था जग गया भूखा मैं हूं चला गया कहाँ भोजन रोता है थोड़ा कुछ नहीं कुछ करना नहीं है झूठे वस्तु को छोड़ना सब झूठा कौन है आपसे भिन्न सब मिथ्या है अपने से भिन्न सब मिथ्या है मिथ्या में अहंता महता छोड़ना और उसमें राग द्विष क्यों करना झूठे वस्तु में शत्रु मित्र राग द्विष यही करके ही झूठे में झूठे में चलता है और उसमें फिर एक माया से भ्रांत हो करके तो स्वयं भटक रहा है और उससे भी दूसरे को ठगना चाहता है जादू देखा करके दूसरे को ठगना चाहता है स्वयं ठगा हुआ है झूठे भटक रहा है उससे फिर दूसरे को ठगना चाहता है दूसरे धन लेना चाहते है दूसरे से सम्मान लेना चाहता है जो अपने मरण कब आएगा पता नहीं एक इच्छा में क्या हो जाएगा पता नहीं धन सम्पत्ति बहुत कर लेते है जाते समय कितने अंश उसका लेते हैं सौ रुपया में एक रुपया आधा चौथाई कुछ लेकर जाते हैं कुछ नहीं कुछ लेना लेना नहीं झूठे प्रपंच में अहंता ममता छोड़ करके यही शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व तो है उसमें स्थिर होना झूठे प्रपंच में राग द्वेष छोड़ करके उसमें चिंतन छोड़ करके सब बस मिथ्या तो बुद्धि करना बार बार और कुछ नहीं जो दृग्यूप चिंतना सो हम अस्मी बोलो अम अष्टी परम ब्रह्म अम अस्मी आप बोलने वाले कौन उसमें कुछ कुछ देखकर बोलते हैं <laughs> कंटस्त नहीं हुआ ओन मित्र क्षण वरुण क्षण भवत्मा षण